अब प्रस्तुत है पाठ पत्र इसके लेखक है भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू नैनी जेल 26 अक्तूबर 1930 ये इंदिरा जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूं हां मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते वे तो अपने प्रतिदिन के कामों बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है बापूजी ने भारत वासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है इसमें हम किस तरह भाग लें परंतु जो कुछ भी हम करें हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुंचे कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं तुम कोई भी काम ऐसा ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं अच्छा बेटी अब विदा भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो यही मेरी शुभकामना है तुम्हारा पिता जवाहरलाल यह पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को उसके 13वें जन्मदिन के अवसर पर नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था अभी आपने सुना पाठ पत्र आपने इस पत्र में जॉन ऑफ आर्क का जिक्र सुना कौन थी ये जॉन ऑफ आर्क आप जानना चाहोगे तो सुनो जॉन ऑफ आर्क की कहानी हमारे देश की तरह ही एक देश है फ्रांस सन 1412 में इसी फ्रांस देश के एक गांव डामरेमी में एक बालिका का जन्म हुआ उसका नाम था जोन डी आर्क जोन का अपने धर्म में बहुत विश्वास था वह बड़ी श्रद्धा से गिरजाघर जाया करती रोगियों की सेवा में उसे विशेष आनंद मिलता था जब जोन डी आर्क केवल 13 वर्ष की थीं तब उन दिनों फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध हो रहा था इस युद्ध में फ्रांस की हार हो रही थी जोन डी आर्क को अपने देश फ्रांस की हार पर बड़ा दुख होता जब कभी वह अपने देश की हार का समाचार सुनती वह बड़ी दुखी होती कभी-कभी उसे लगता कि स्वयं ईश्वर उससे बात कर रहे हैं यह आवाज उसकी अपनी आत्मा की ही पुकार थी सारा जीवन जॉन इसी आवाज की आज्ञा के अनुसार कार्य करती रही एक दिन जॉन ने सुना यह आवाज कह रही थी तुम ही अपने देश को स्वतंत्रता दिलाओगी तुम ही अपने देश को स्वतंत्रता दिलाओगी यह आवाज सुनकर वह अपने आप को रोक न सकी और अपने गांव से फ्रांस के राजा के पास चल पड़ी जो भी व्यक्ति जॉन डी आर की यह बात सुनता उसका मजाक उड़ाता बड़ी कठिनाई से रॉबर्ट नाम के कप्तान ने उसे पुरुष वेशभूषा में यात्रा करने का सुझाव दिया साथ ही एक घोड़ा और एक सहायक भी उसे दिया 11 दिन की लंबी यात्रा के बाद शत्रुओं से स्वयं को बचाती हुई जॉन राजा के सामने जा पहुंची उसने राजा को सारी बात बताई राजा को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि यह निर्धन कृषक बालिका उसकी क्या सहायता कर सकती है परंतु फिर भी राजा ने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया सचमुच यह लड़की बहुत वीर निकली वह सेना के बीच में घूम-घूमकर ऐसा ओजपूर्ण भाषण देती कि उसके शब्दों के जादू से सारी फौज में उत्साह की लहर दौड़ जाती उसकी देशभक्ति और वीरता से भरे शब्दों को सुनकर सिपाही और बड़े-बड़े योद्धा उसके इशारे पर आग में कूदने को तैयार हो जाते घोड़े पर बैठी जोन डी आर्क युद्ध भूमि में जिधर जाती विजय उसी की होती 3 महीने में ही उसने फ्रांस के कई भागों को अंग्रेजों से जीत लिया और फ्रांस के राजा को फिर से गद्दी पर बैठा दिया फ्रांस के इतिहास में जोन डी आर्क का नाम अमर हो गया यह थी जोन ऑफ आर्क की कहानी बच्चों पत्र लिखना एक कला है यह कला आती है अभ्यास से आप भी अपने मित्रों को नियमित रूप से पत्र लिखो